महाभारत आदि पर्व आदिपर्व वासुकी नाग की चिंता बहिन द्वारा उसका निवारण तथा तो आस्ति का जन्म एवं विद्याध्ययन सौतिर्वाच गं तो भरताेदयत भ्रात सकाश आगत तपोधनम् उग्र तो कहते हैं तपोधन सौनक पति के निकलते ही नाग कन्या ने अपने भाई वासुकी के पास जाकर उनके चले जाने का सब हाल ज्यों सुना दिया प्रियम वाच भगनिम दे तदा दीन तर स्वयं यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और दुख में पड़ी हुई अपनी बहन से बोले वासुकीानसी भद्रे यथ कार्यम प्रदान कारण हित ज पुत्र यदि वासुकी ने कहा भद्रे सर्पों का जो महान कार्य है और मुनि के साथ तुम्हारा विवाह होने में जो उद्देश्य रहा है उसे तो तुम जानती ही हो यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता तो उससे सर्पों का बहुत बड़ा हित होता स सर्प सन्नात किल्लो मोक्ष चतुर्वीजवान एवं पिता महापूर्वम उक्तवा तू सुर सह वह हम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलने से बचाएगा यह बात पहले देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने कही थी अप्यस्ते गर्भ सुभगे तस्मा स न चेक्षा फलम तस्कर्म मनीषिण कार्य ममन च प्रषुम ताम कार्य निध कि कार्य गरीय स्वान्त स्वाहूचुत शुभगे क्या उन मुनि श्रेष्ठ से तुम्हें गर्भ रह गया है तुम्हारे साथ उन मनीषी महात्मा का विवाह कर्म निष्फल हो यह मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारा भाई हूँ ऐसे कार्य पुत्रोत्पत्ति के विषय में तुमसे कुछ पूछना मेरे लिए उचित नहीं है परंतु कार्य के गौरव का विचार करके मैंने तुम्हें इस विषय में सब बातें बताने के लिए प्रेरित किया है दुर्वाजता विधि च भरतुस्तेपस्विन तो नयनमे श्या कदाचिध्य सपेत समाम। तुम्हारे महातपस्वी पति को जाने से रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है यह जानकर मैं उन्हें लौटा लाने के लिए उनके पीछे नहीं जा रहा हूँ लौटाने का आग्रह करूं तो कदाचित वे मुझे श्राप भी दे सकते हैं आ चक्षुभ्रे भर स्वर्वेम उम्बे घोरम हृदय चिरा स्थितम भद्रे तुम अपने पति की सारी चेष्टा बताओ और मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो भयंकर कांटा चुभा हुआ है उसे निकाल दो जरत्कारुस्तो वाक्यम प्रत्यत आश्वासि संतप्त वा पंडगेश्वर भाई के इस प्रकार पूछने पर तब जरदु अपने संतप्त भ्राता नागराज वास्ुकी को धीरज बंधाती हुई इस प्रकार बोली वाच पृष्ठो मैयापहत पत्यहे तो मयापतो स महात्मा महातपा अस्त्युतर मुद्द्य न मेद जरदकारु ने कहा भाई मैंने संतान के लिए उन महातपस्वी महात्मा से पूछा था मेरे गर्भ के विषय में अस्थि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है इतना ही कहकर वे चले गए स्वरे स्वीन तेनाह स्मराबीथम वच उत्तपूर्व कृत राकुत राजंपराय सबक्षति न संतापस्वया कार्यकार्यम प्रति भुजंगत्प्यति चे पुत्रो जननाकशम्रभितुक्त स ही ब्राह्म भ्रातर्गत भरता तपोधन तस्मात ये तू परम दुखम तब राजन उन्होंने पहले कभी विनोद में भी झूठी बात कही हो या मुझे स्मरण नहीं है फिर इस संकट के समय तो वे झूठ बोलेंगे ही नहीं भैया मेरे पति तपस्या के धनी हैं मेरे पति तपस्या के धनी हैं उन्होंने जाते समय मुझसे यह कहा नागकन्या तुम तो अपनी कार्य सिद्धि के संबंध में कोई चिंता न करना तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा इतना कहकर वे तपोवन में चले गए अतः भैया तुम्हारे मन में जो महान दुख है वह दूर हो जाना चाहिए सो तुर्वाचम ए तत्श्रुतवास नाग इंद्रो वास्के पर मुदा एवं तदवाक्यम भगिन्या प्रत्यगृहत उग्र श्रवाजी कहते हैं सोनक यह सुनकर नागराजवास के बड़ी प्रसन्नता से बोली एवमस्तु ऐसा ही हो इस प्रकार उन्होंने बहन की बात को विश्वास पूर्वक ग्रहण किया शांत दान पूजया चाण रूपया सोदर या पूज्या सो मास पन्न गोतम सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी अपनी सहोदरा बहन को सांत्वना सम्मान तथा धन देकर एवं सुंदर रूप से उसका स्वागत सत्कार करके उसकी समाराधना करने लगे ततः प्रभे गर्भो महातेजा महाप्रभः महाजा महाप्रभ यहाजश्रेष्ठ शुक्ल पक्ष जैसे शुक्ल पक्ष में आकाश में उदित होने वाला चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है उसी प्रकार जरदकारु का वह महातेजस्वी और परम कांतिमान गर्भ बढ़ने लगा अथ काल हेतुषा ब्रह्मण प्रजग्रे भुजग कुमारम देव गर्भाभम देवगर्भापहम ब्रह्मण तर समय आने पर वासुकी की बहन ने एक दिव्य कुमार को जन्म दिया जो देवताओं के बालक साथ तेजस्वी जान पड़ता था वह पिता और माता दोनों पक्षों के भय को नष्ट करने वाला था वृद्धे वा सतु त्रिव नागराज निवेश वेदांचारी जगेशांगान भार्गवाच्यमान वह वही नागराज के भवन में बढ़ने लगा बड़े होने पर उसने भृगुकोत्पन्न चमन मुनि से छो अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया चिन्ह व्रतो बाल एव बुद्धिव गुणान्वित नाम चाशात ख्या लोके स्वास्तिकुत वह बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला बुद्धिमान तथा सत्वगुण संपन्न हुआ लोक में आस्तिक नाम से उसकी ख्याति हुई अस्तुक्त गांधी गर्भस्थम तनम तस्माद नामस्ति के वह बालक अभी गर्भ में ही था तभी उसके पिता अस्थि कहकर वन में चले गए थे इसीलिए संसार में उसका आस्तिक नाम प्रसिद्ध हुआ सबाल हु। स बाल एव तस्थ चरण बुद्धिमान गृह पन्नगराज से प्रयत्ना परिरक्षित भगवान इव देवे स विवर्धमान पन्नगान अमित बुद्धिमान आस्तिक बाल्यावस्था में ही रहकर ब्रह्मचर्य का पालन एवं धर्म का आचरण करने लगा नागराज के भवन में उसका भली भांति यत्न पूर्वक लालन पालन किया गया सुवर्ण के समान कांतिमान फूलपाड़ी देवेश्वर भगवान शिव की भांति वह बालक दिनों दिन बढ़ता हुआ समस्त नागों का आनंद बढ़ाने लगा इति श्री महाभारत आदि पर्वणी आस्तिक पर्वणि आस्तिकोत्पत्तौ चष्ट चुरीशोध्या